उपाधि राहित से भी परमात्मा में कल्पित है उपाधि का होना भी कल्पित है और उपाधि का ना होना भी कल्पित है उपाधि का होना अज्ञान से कल्पित है तब उस कल्पना की निवृत्ति के लिए ज्ञान के द्वारा उस उपाधि की निवृत्ति की कल्पना करवाते हैं। वो तो बोले निवृत्ति का स्वरूप कुछ अलग होगा कहा जहाँ तक प्रवृत्ति सापेक्ष निवृत्ति है जहाँ तक भाव सापेक्ष भाव है जहाँ तक उपाधि सापेक्ष निरूपाधि है वहाँ तक वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है इसलिए जो उपाधि का अधिष्ठान है वही निरुपाधि का अधिष्ठान है जो भाव का अधिष्ठान है वही अभाव का अधिष्ठान है और ये हमारा जो साक्षात ब्रह्म तत्व व्रह्म तत्व के रूप में जिसका हम निरूपण करते हैं वो उपाधि साहित्य और उपाधि राहित्य दोनों का प्रकाशक दोनों का अधिष्ठान है अब आप फिर आ जाओ का अहम और अहम का अभाव सुसुप्ति आदि में अहम का अभाव काल का भावना जागृत में और सुसुक्ति में काल का न भावना ऐसा ही प्रलय होता है उस प्रलय में न जीव का अहम भासता है न काल भासता है न देश भासता है देखो कल्पना करा रहे हैं आप और न वस्तु भासती है जैसे सुसुक्ति में देश काल वस्तु अंतकरण इंद्रिय विषय अहंता नहीं भासती है वैसे महाप्रलय में भी नहीं भासती है लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो सुसुप्ति को देख रहा है और सुसुप्ति का अधिष्ठान है वही महाप्रलय को भी देखता है और महाप्रलय का भी अधिष्ठान है वही चैतन्य वो अहंता और इदंता दोनों का प्रकाशक चैतन्य है अब इदंता के धर्म को जब लेते हैं ना देखो गोरापन गोरापन अहम है कि इदम है आप बिलाओ गोरापन जो है ना हम गोरे हैं तो ये गोरापन इदम है कि अहम है साफ इदम इदम है ना अरे कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा ठेझक निकल गया तो है ना कभी बद्रीनाथ की यात्रा कर हमारे एक मित्र थे बड़े गोरे थे अब वो गए बद्रीनाथ में तो हम लोगों ने तो दो दो मिनट गर्म कुंड में स्नान कर लिया और निकल आए वो तो बड़े उत्साहित थे वो तो पूरे हम घंटे भर इसी में रहेंगे है ना? अब निकले तो शरीर बिल्कुल गोरे से लाल हो गया और फिर जब बाहर की हवा लगी तो काला हो गया अच्छा हमने काले आदमी को भी गोरा होते देखा है और गोरे आदमी को भी काला होते देखा है आपको विश्वास हो न ये गोरखपुर में ये गीता प्रेस के जो प्रकाशक थे ना घनशाराम दास जाला इनके घर में कोई स्त्री थी तो वो उसका रंग ताला था तो जब वो शरीर पूरा होने का समय आया तब विद्यादयाल गोरंद का आर्किटेक्ट गए और भगवान का वर्णन करने लगे में उसकी आए उसने कहा हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं और महाराज उसका रंग बिल्कुल गोरा हो गया गए उसके चेहरे पर से उसके चेहरे पर थे, थे बिलकुल कालीमा हट गई तो ये गोरा यह है कि मैं है ये काला मैं है कि ये है लेकिन देखो लोग बोलते हैं ना कि मैं गोरा हूं मैं काला हूँ ये काली माँ तो ईदंता है ये ए, ये धवली माँ तो ईदंता है उसको अहम के साथ क्यों जोड़ते हैं इसी प्रकार अहंता तो दृश्य है उसको अपने ज्ञान मात्र चैतन्य के साथ क्यों जोड़ते हो अरे ये सब दुखों की दवा है वो एक दुख की द, एक दुख की नहीं सब दुखों की इकट्ठी दवा है तुम अपने को मरने वाला जन्मने वाला मानते हो कब जब देह में अपने मैं को मिलाते हो नहीं है जन्म जनमरण तुम्हारा तुम अपने को पापी पुण्यात्मा मानते हो कब जब इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म के साथ अपने को मिलाकर कर्ता बन जाते हो तुम अपने को दोस्त दुश्मन मानते हो कब जब अंतकरण में होने वाली राग द्वेश की वृत्तियों के साथ अपने आप को मिला लेते हो मैं रागी द्वेषी हूँ तुम सुखी दुखी होते हो कब जब अंतकरण में जो पाप परिपाक से फलित वृत्ति पैदा हुई वृत्तियां हैं उनके साथ मिलाते हो अपने को दुखी मानते हो और गुण परिपाक से जो वृत्तियां आई हैं उनके साथ अपने को मिलाते हो तो सुखी मानते हो असल में तुम अपने को जन्मने मरने वाले देश के साथ मत दो एक अहम है जूझा अहम कर्म के साथ अपने को मत मिलाओ कर्ता नहीं हो तो काफी पुण्यात्मा नहीं हो तुम मनुक मन के साथ अपने को मत मिलाओ सुखी रागी द्वेशी नहीं हो तुम तो। तुम सुखी दुखी नहीं हो और ये जो परिचन्न भाषता है हम ये केवल उपाधि के कारण जब तुम सुख से दुख से राग से द्वेष से पाप से पुण्य से कर्म से देह से जब अपने को मिला देते हो तब परिचिनता भाषते हो और जब इन उपाधियों के साथ ये जो तुम्हारे साथ रखी हुई है इन उपाधियों के साथ यदि अपने आप को न मानो न मिलाओ है ना मानने का सवाल नहीं है ये जानने की गलती है जानने की गलती को ही अविद्या बोलते हैं तो अब ये बता रहे हैं किसी का नाम देखो अपने पास रखी हुई चीज को तुम मैं मानते हो जो चीज तुम नहीं हो तुम्हारे पास दिख रही है उसको तुम मैं मानते हो और उसके गुण को उसके धर्म को उसके दोष को है आहा। अपने आप में मान करके सुखी दुखी हो रहे हो ये जो तुम्हारा मैं है इससे तुम जुदा हो तब मैं क्या हूं तब मैं इस इदम को जैसे जानता हूं वैसे मैं इस मैं को भी जानने वाला हूं तो प्रमात जिसको बोलते हैं प्रमातृत्व ज्ञातृत्व वो भी अंतकरण की उपाधि से ही होता है परमाता सच्ची चीज नहीं है तो ज्ञानांश में चेतनांश में प्रमाता ब्रह्म है है ना? और प्रमातृत्व अंश ना, ना जिस अंश से वो वृत्ति को अपने में आरोपित करके ज्ञाता मानता है उस अंश में मिथ्या है अप, अपना जानकार होना भी मिथ्या है पता? अपना जानकार होना भी मिथ्या है जानना मात्र स्वरूप है तो ये जानना मात्र ज्ञान मात्र क्या है देखो ये अध्यास की अब बात करते हैं अध्यास की बात आपको सुनाएंगे। देखो अध्यास असल में अपने आप में नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए अरे जो नहीं होना चाहिए वही तो हो गया है इसलिए बत बात करनी पड़ती है।, है जो नहीं होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए वही तो हो गया है अच्छा जो चीज दृश्य होती है माने पराधीन प्रकाश होती है और अंश होती है उसके सामान्य स्वरूप का ग्रहण न हो बोला और विशेष अंश का करण दोष कारण दोष से विशेष अंश का ग्रहण न हो और सामान्य अंश का ग्रहण हो गया तो सामान्य इदंस या तो मालूम पड़े कि ये कोई चीज है पर क्या चीज है ये न मालूम पड़े जैसे आपको ये तो यह, यह तो मालूम पड़े परंतु ये सीप है ये विशेष ग्रहण न हो तब आप उसको चांदी समझ लेंगे सामान्य अंश का ग्रहण ना हो गए माने बिल्कुल ही ज्ञान ना हो तब भी अभ्यास नहीं होगा और विशेष अंश का ठीक ठीक ग्रहण हो जाए तब भी अध्यास नहीं होगा हो हो माने जो सीप को ठीक ठीक जान लो है ना तब भी चांदी का अध्यास नहीं होगा और यहां कुछ है कि नहीं है है ना? वो तो कुछ उदय इधम लगाए ना सामान्य अंश लगाए तो वो भी ना मालूम पड़े अरे यहां तो कुछ है ही नहीं है ना? तो एक अंश में वस्तु जानी जाए और एक अंश में न जानी जाए तब तो जानने और न जानने, और न जानने दोनों के एक में मिल जाने से अभ्यास होता है और पराधीन प्रकाशवत वस्तु होए, अंश अंशवत वस्तु हो, हो सामान्य अंश का ग्रहण न हो विशेष अंश का अग्रहण हो तब वो वस्तु अन्यथा भागने लगती है जो होती है उससे जुदा मालूम पड़ती है अब ये जो महाराज अपने प्रत्यात्मदेव हैं, ये किसी दूसरे से तो दिखते नहीं है स्वयं अपराधी प्रकाश है वो तो अपराधीन प्रकाश है और अपने ज्ञान के लिए दूसरे कारणों की अपेक्षा भी नहीं है कि कारण के दोष इसमें आ जाएं और इसमें अंश भी नहीं है कि एक अंश का ग्रहण हो और न हो और आ, एक ही वस्तु एक ही के द्वारा थोड़ी जानी जाए और थोड़ी न जानी जाए ये शक्य भी नहीं दिखता है इसलिए आत्मा में ये अध्यास बिल्कुल नहीं होना चाहिए और फिर भी मालूम पड़ता है दुनिया में दिखती है कि नहीं प्रश्न तो यह कहू की हाँ भाई ठीक है आपने कह दिया अध्यास नहीं कहा हमने तो अध्यास नहीं है कह दिया पर तुम सोचो कि तुम्हारा दुख मिट गया कि नहीं तुम्हारा साफी पना मिटा के नहीं पुण्यात्मा पना मिटा की नहीं है ना, रागी नागी नहीं द्वेषी पना मिटा के नहीं सुखी पना मिटा के नहीं है दुखी पना मिटा के नहीं जिसकी निवृत्ति के लिए तुम परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करने चले थे वो कट कि नहीं बोले तो नहीं कटा कर तब ये कह देने से की अभ्यास नहीं है काम नहीं चलेगा क्योंकि जादू तो वो जो सिर पर चढ़ के बोले है अभी जो माया है वो तो साफ मालूम पड़ रही है अपनी परिच्छिता जो है वो कठी नहीं तो ये क्यों है फिर विवेक करने की आवश्यकता है तो आओ फिर कल करेंगे is the name of the Lord of the worlds रातस्तेशुसपतिमतिमा यम तमंगल्याणकल्याण सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्तना वरद्वाच मंगलम परम वरम ओर यदि कोई ऐसा समझता हो कि हम अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं अपने कर्म से संतुष्ट हैं अपने भोग से संतुष्ट हैं अपनी मनोवृत्ति से संतुष्ट हैं अपनी बुद्धि से समझदारी से संतुष्ट हैं अपनी स्थिति से संतुष्ट है अपने ज्ञान से संतुष्ट है जिसको अपने में संतोष का अनुभव हो रहा है उसकी जिंदगी में ढेला देखने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है उसको हम पिक्षेप पैदा नहीं करना चाहते जो अपने को निरोग अनुभव करता है स्वस्थ अनुभव करता है उसको रोगी अनुभव करके फिर हम दवा देना नहीं चाहते हैं यदि उसको कोई तकलीफ मालूम पड़ती हो अपने जीवन में रोग हो चिकित्सा की आवश्यकता हो तो ये वेदांत विचार दूसरे के अनुभव पर आधारित नहीं है इसका आधार अपना अनुभव यदि तुम्हें मालूम पड़ता है कि मैं दुखी हूं मैं अज्ञानी हूं मैं जन्मने मरने वाला हू रोगी हू आपके जीवन में जो दुख है उसके निवारण के लिए ये वेदांत की प्रवृत्ति होती है आप ये आप ये रोग की दवा है यदि आप स्वस्थ हैं तो दवा की आवश्यकता नहीं है अब देख लीजिए आपके आप स्वस्थ हैं स्वस्थ हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है अच्छा तो एक पहली बात आपको सुनाते हैं कल आपको सुना था यदि वस्तु साक्षात अपरोक्ष बिल्कुल साफ साफ बीत रही है तो भी उसमें अभ्यास नहीं हो सकता उसको आप दूसरी कैसे समझेंगे जो है वही समझेंगे दूसरी नहीं समझेंगे एक चीज को दूसरी समझ लेना यही तो अभ्यास है ना ये तो आपके ध्यान में बिल्कुल बात बैठ गई कि हम अभ्यास अभ्यास अभ्यास जो बोलते हैं उसका मतलब है एक चीज को दूसरी चीज समझना अगर कोई चीज आपको साफ साफ दिख रही है तो आप उसको दूसरी नहीं समझेंगे और यदि बिल्कुल नहीं दिख रही है उसका कोई ख्याल ही नहीं है जिंदगी में कभी देखी नहीं है तब भी उसको दूसरी कहां से समझेंगे अरे सीप देखें तो उसको चांदी समझे पर सिपाही नहीं देखी तो उसको चांदी क्या समझेंगे अत्यंत प्रकाश में और अत्यंत अंधकार में दोनों में ही रस्सी में सांप का भ्रम नहीं हो सकता अत्यंत प्रकाश में रस्सी रस्सी दिखेगी और अत्यंत अंधकार में रस्सी रस्सी दिखेगी ही नहीं जनता भी नहीं दिखेगी कि यहाँ कुछ है तो उसमें सरपद भ्रम कहां से होगा तो फिर अब ये बताओ कि ये तुम्हारी आत्मा जो है ये बिल्कुल साफ साफ मालूम पड़ती है कि नहीं मालूम पड़ती है ये विवेक है तो देखो यदि साफ साफ मालूम पड़ती है तो इसमें अध्यास नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती है तो भी अध्यास नहीं होना चाहिए क्योंकि नाराण आत्मा जो है ये एक तो दुश्मत प्रत्यय का अर्थ नहीं है बिल्कुल साफ साफ है तो इसमें अध्यास कैसा बोलते हैं कि देखो ये जो तुम बोलते हो ना कि बिल्कुल अनजाना है तो ये बिल्कुल अनजाना नहीं है थोड़ा जाना है थोड़ा अनजाना है मिला ये जैसे कहते हैं कि कुए में भाग पड़ जाए जैसे आंख में धूल पड़ जाए आदमी दूसरे के बारे में बहुत जानता है अपने बारे में कुछ नहीं जानता ये लौकिक व्यवहार में भी ऐसा होता है कहते हैं कि अपने आंख में बेल बराबर दोष हो तो नहीं दिखता और दूसरी की आंख जरा तिरछी हो जरा सरसों के दाने बराबर उसमें कोई दोष होए तो वो दिखने लगता है तो ये आत्मा जो है वो एकांत अविषय नहीं है मालूम पड़ता है है है ये तो घड़ी जो है वो टिक टेक जैसे बोलते है ना कोई कम कोई ज्यादा तो ये आत्मवस्तु जो है ये है है है इसका मंत्र ही है है है है नहीं नहीं तो कोई मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं यह नहीं ये तो ठीक परंतु मैं नहीं ये तो कभी हो गई तो कहना यह है कि ये जो मैं मैं मैं ऐसा मालूम पड़ता है ये मैं मालूम पड़ता है कि नहीं तो भाई तो तो मैं तो मालूम पड़ता है तो जिसको मैं मालूम पड़ता है वो उससे न्यारा होगा तो मैं चेतन नहीं होगा मैं जिसको मालूम पड़ता है वो चेतन होगा तो फिर कहो कि अच्छा चेतन किसी को मालूम पड़ता है कि नहीं तो जिसको चेतन मालूम पड़ता होगा वो चेतन होगा तो अनवस्था हो जाएगी इसलिए सब चेतन को ही मालूम पड़ता है और चेतन अपना आप ही है ये बात माननी पड़ेगी बोला तो अब ये देखो कि आत्मा में संपूर्ण रूप से अभिषयक है कि किंचित विषयत्व भी है तो किंचित विषयत्व तो पे ये तो नहीं मालूम पड़ता कि हम कितने बड़े हैं क्योंकि बड़मपन मालूम पड़ेगा तो अन्य हो जाएगा ये तो नहीं मालूम पड़ता कि हम कितने लंबे चौड़े हैं अणु बराबर हैं कितने बराबर हैं कि बिहु है ये तो नहीं मालूम पड़ता पर हैं ये तो मालूम पड़ता है कुछ हैं तो जरूर है अच्छा हमारी उम्र कितनी है कब से हैं कब तक रहेंगे ये अब कब तब हमसे छोटा है कि बड़ा है तो बोले ये भी नहीं मालूम पड़ता है आप देखो और मैं हूँ ये मालूम पड़ता है परंतु मेरी उम्र कितनी है मैं कितना लंबा चौड़ा हूं है? और मैं शरीर का वजन ही मेरा वजन है कि मैं इस वजन से अलग हूं यह नहीं मालूम पड़ता है देखो ज्ञाता ज्ञात दोनों हुआ कि नहीं माने आत्मा का जो औरों की अपेक्षा जो पृथक है वो तो नहीं मालूम पड़ता औरों की अपेक्षा जो विशेष है औरों में विशेष है और आत्मा निर्विशेष है वैष्णव लोग कहते हैं कि ये भी एक विशेष है, है? और में विशेष है आत्मा निर्विशेष है बोले बस औरों की अपेक्षा आत्मा में यही विशेष है कि वो निर्विशेष है देखो बोलने की शैली तो है ना आपको तो मालूम ही है कि हम वृंदावन में रहते हैं तो हमें रोज वैष्णव के बीच में बैठ के वेदांत की चर्चा करनी पड़ती है करते तो रोज है और वैष्णव के बीच में बैठ करके वेदांत की चर्चा करनी पड़ती है और वो बीच में प्रश्न करते हैं तो उनका समाधान भी करना पड़ता है क्योंकि हमारे वहाँ प्रश्नोत्तर की छूट है वो वृंदावन में हमारे बीच में चाहे जो चाहे तो पूछ ले बोल ले तो उनकी जानकारी पर हम बहुत विश्वास रखते हैं है ना इसलिए ऐसी छूट है और कोई अपनी पंडिताई दिखाने के लिए अंतसंट पूछने लग जाए तो डरना पड़ता है ना कि ये बाधा डालेंगे अच्छा तो आओ आपको मैं सुना ये जो देह है इंद्रियां हैं प्राण है मन है बुद्धि है जागृत है स्वप्न है सुषुप्ति है समाधि है तो ये अपने साथ जुड़े हुए हैं तो तुम उपाधि का निर्वचन कैसे करोगे ये उपाधि माने तो आपको तो कल समझा था कि है तो अपने मैं के बिल्कुल पास आत्मा के बिल्कुल पास जुड़ी हुई चीज परंतु हम उसमें चढ़ बैठे और वो हमारे ऊपर चढ़ बैठे ये चढ़ बैठना जो है माने हमारा जो चैतन्य है हमारी जो सत्ता है हमारा जो आनंद है वो तो बुद्धि मन इंद्री देह और विषय में मालूम पड़ता है और ये देह रूप विषय की जो परिचिनता है इसका जो कर्म है धर्म है भोग है परिच्छिता है वो अपने आप में मालूम पड़ते हैं। तो अब इनका अलग अलग कैसे विवेक कैसे किया जाए आपको तो नारायण सुन आनंद आएगा कि हमसे जो चीज अलग है उसकी उम्र हमसे कम है क्योंकि उसका पैदा होना मरना सोना जागना सब हमारे सामने होता है तो बौद्ध लोग बाद के लिए इसी बात को काफी समझते हैं कि मरने वाली चीजें एक दूसरे के बाद पैदा होती जाती हैं और मरती जाती हैं प्रत्य पैदा होते जाते हैं और मरते जाते हैं वृत्तियां पैदा होती हैं और मरते हैं परसों एक आदमी हमारे पास आया तो बहुत दुखी था तो मैंने उससे पूछा कि तुम आज ही दुखी हुए हो कि पहले भी कभी दुखी हुए हो बोले तो महाराज पहले भी दुखी हुए हैं तो देखो जैसे तुम पहले दुखी होते फिर सुखी हो गए वैसे आज दुखी होके फिर तुम सुखी हो जाओगे तो ये जैसे पहले वाला दुखी पना तुम्हारा क्षणिक था वैसे आज वाला दुखी पना भी तुम्हारा क्षणिक है ये तुमको हो मालूम रहना चाहिए मालूम पड़ना चाहिए नहीं हो, मालूम पड़ना चाहिए ये बात दूसरी है और मालूम रहना चाहिए ये बात दूसरी है ये देखो मैं दुखी हूं मैं दुखी हूं मैं दुखी हूं कितनी बार तुम अनुभव कर चुके हो कर चुके हो और बदल गया एक दिन एक आदमी आया कि महाराज हमारा तो सर्वनाश हो गया हमारा जो सबसे प्यारा था वो मर गया तो महात्मा बोले कि अच्छा मर गया तो तू छह महीना आगे बढ़ जा छह महीना आगे बढ़ जाए समझिए इस मृत्यु के छह महीने बाद तुम्हारे चित्त की जो स्थिति होगी उसको तुम आज बुलाओ छह महीने बाद क्या होगा आपको मालूम है आज का दुख बाधित हो जाएगा बाधित हो जाएगा माने वो कोई याद दिलावेगा तब रोने लगोगे नहीं तो याद यही चाहोगे कि याद ना आए ये मातम पुर्सी करने वाले बड़ा अन्याय करते हैं वो आदमी के साथ आते हैं तो छह महीने हम तो भूल गए कि कौन मर गया वो या के याद दिलाते हैं कि अमुक मर गया अच्छा एक और होता है घर का आदमी तो रोने वाला अकेला होता है और पांच पांच मिनट के लिए पच्चीस आदमी आते हैं तो उनका तो पांच पांच मिनट रोना होता है आने वालों का और जो घर का आदमी रोता है उसका 25 का पांच गुना हो जाता है वो वो सवा सौ मिनट रोएगा और एक आदमी पांच मिनट रो के रुला के तला जाएगा हाँ। अरे बाबा आके ऐसी बात करो कि दुख कम हो है, दुख बढ़ाने वाली बात क्यों हो ये देखो तो ये सब, सब ये सब मिथ्या ये सब बाधा ही है प्रत्यय से प्रत्यय अंतर का बाध होता है इदम प्रत्यय अहम प्रत्यय से बाधित होता है और अहम प्रत्यय से इदम प्रत्यय बाधित होता है एक पूर्व मीमांसा है वो ये हम लोग तो माने वेदांतियों ने तो बाध शब्द पूर्व मीमांसा में से उधार लिया हुआ है मैंने पहले कोई कहे कि भाई वेदांत क्या नाम है ये बाध शब्द का शास्त्र में कहा प्रयोग हुआ तो बोले की जैन मीमांसा में कर्म मीमांसा में एक बाध नाम का अध्याय है बाधा अध्याय उसको बोलते हैं वहां से ये बाध शब्द आया तो कोई साढ़े चार सौ तो प्रकार के कुल बाध होते हैं है ना प्रमाणाभाषक प्रमाणे न बाध्यते जो प्रमाणाभाष होता है वो प्रमाण से बाधित हो जाता है जैसे हेत्वाभाष जो होता है ना वास्तविक हेतु का बोध होने पर हेत्वाभाष बाधित हो जाता है प्रत्यक्षाभास प्रत्यक्ष से बाधित होता है अनुमानाभास अनुमान से बाधित होता है है ना? देखो गंधाभास भाष प्रत्यक्ष से बाधित होता है रसाभास राशन प्रत्यक्ष से बाधित होता है स्पर्शा भाष प्रत्यक्ष से बाधित होता है है ना? तो ये बौद्धों ने ऐसा कहा कि देखो एक एक मैं स्थिर हूं ये प्रत्यय है और ये कि ये अस्थिर है ये प्रत्यय है हैं? और एक प्रत्यय के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद चौथी ये बाधित होती रहती हैं, ये सब मिथ्या है मैं भी मिथ्या और यह भी मिथ्या बना इसको मिथ्यात्व निश्चय का ही नाम बाद है। अच्छा हाँ ये बात ठीक है शायद कोई नए वेदांति हो नया नया सीख रहे हों तो उनको ये बात मालूम नहीं होगी किसी चीज के न दिखने का नाम बाध नहीं है वो चीज दिखे ही नहीं इसका नाम बाध नहीं है ना प्रतीतितयो बाधा जीव जगतो हो अप्रतीतिर बाधो न किंतु मिथ्यात्व निश्चयो बाधा ये अहम प्रत्यय और इदम प्रत्यय जो दोनों ये हमको सुख देने वाला आदमी है और इसको पाकर मैं सुखी हूँ ये सुख देने वाला पैसा है और इसको पाकर मैं सुखी हूँ ये दुख देने वाला दुश्मन है और मैं इसको पाकर दुखी हूँ है ये मैं दुखी हूँ ये जीव भाव है और यह दुख देने वाला ये है ये हेतु भाव है वो हेतु पल भाव है तो ये दोनों बाधित हैं दोनों मिथ्या है मिथ्यात्व निश्चय का ही नाम बाध है अभान का नाम बाध नहीं है क्योंकि भान ज्ञान का विरोधी नहीं बच्चा है भान जो है वो ज्ञान का विरोधी नहीं है ज्ञान स्वरूप ही है किसी चीज का मालूम पढ़ना तो ज्ञान ही है, है? इसलिए दुनिया मालूम न पड़े इसका नाम ज्ञान बोले अभी तुमने ज्ञानियों का सत्संग नहीं किया विश्वास ही नहीं हुआ होगा किसी पर ये ज्ञानी है न क्योंकि तुमने अपने ज्ञानी को तो सातवें आसमान पर फेंक दिया है सात समुन्द्र पार फेंक दिया तो तुम्हारे मन में विश्वास ही नहीं आया होगा कि कोई ज्ञानी भी होता है तो तुमने ज्ञानियों का सत्संग नहीं किया आ, क्यों नहीं किया कि तुम ऐसा समझते हो कि जब हमको ब्रह्म ज्ञान होगा आत्म ज्ञान होगा तो दुनिया दिखेगी ही नहीं अरे दुनिया तो दिखेगी खूब तो दिखेगी जैसे पर्दे पर सिनेमा दिखता है है ना और उसमें कोई मरता है तो आप उसके मरने का मजा लेते हो कि रोते हो अच्छा रोते हो तो रोने का भी मजा लेते हो हा बड़ा मजा आया देखो तो आख से आंसू निकल आए है एक बार हम लोग मैसूर में वहां की चित्रशाला बहुत बढ़िया है गए ऐसी ऐसी चित्र हो है तो नीभक्ष रस का चित्र देखते हैं तो चित्र में गुलामी हो जाती है भयानक रस का चित्र देखते हैं तो डर लगने लगता है तो ना? रौद्र रथ का चित्र देखते हैं तो क्रोध आने लगता है श्रृंगार रस का चित्र देखते हैं तो मनोवृत्ति जो है वो ललित हो जाती है शिथिल हो जाती है करुण रस का चित्र देखते हैं आंख में आंसू आने लगता है लेकिन जब बाहर निकलते हैं तब क्या कहते हैं क्या हा बहुत बढ़िया चित्रशाला है आज तो मजा आ गया है रोने वाली चीज देखते हैं और खुद रोते हैं और निकल के बोलते हैं कि मजा आ गया तो आप देखो ये ये वेदांत समझने का अभिप्राय क्या है चित्र स्पर्दे को फाड़ना नहीं जो तस्वीर दिखती है उसको मिटाना नहीं और उसको देखकर जो मन पर प्रतिक्रिया होती है करुण रस का रस है करुण रस है भयानक रस है विभत रस है और शांत भी एक रस है श्रृंगार भी रस है, है? बाहर को देख करके भीतर जो प्रतिक्रिया होती है उसको भी मिटाने का नहीं है ये पर्दा भी फाड़ने का नहीं है और वो पर्दा भी फाड़ने का नहीं है एक पर्दा बाहर है जिस पर तमाशे हो रहे हैं और एक पर्दा वो है कि बाहर के तमाशों को देख करके प्रतिक्रियाशील हो रहा है और तुम वो रोशनी हो है न तुम वो रोशनी हो जिसमें दोनों पर्दे दिखते हैं तो ज्ञान भान का विरोधी नहीं है और ज्ञान में सब दिखता रहता है और यही नहीं कि केवल इदम प्रत्यय दिखाए अहम प्रत्यय न दिखे इदम प्रत्यय भी दिखता है और अहम प्रत्यय भी दिखता है तो नारायण बौद्ध लोग कहते हैं कि एक प्रत्यय के बाद जब दूसरा प्रत्यय होता है तो पहला बाधित हो जाता है जैसे देखो आपको तो एक आदमी आता हुआ दिखा तो ख्याल हुआ कि हम अकेले हैं और ये जंगल है ये आदमी आता है ये चोर होगा डाकू होगा या हमारा दुश्मन होगा हमको मारेगा तो आपकी धड़कन पड़ गई दुख हुआ भय लगा दुख हुआ और इसके बाद जब वो पास आया तो मालूम पड़ा कि ये तो हमारा दोस्त है हमको एक मददगार मिल गया तो भय मिट गया ना सुख की वृत्ति आ गई तो दुख की वृत्ति जो है वो बाधित हो गई और उसके स्थान पर सुख की वृत्ति आ गई पहले अपने को दुखी देख रहे थे अब अपने को सुखी देखने लगे तो बौद्ध लोग कहते हैं कि इसी प्रकार एक प्रत्यय से दूसरा प्रत्यय बाधित होता चलता है हरे भगवान तो इसी प्रकार ये सृष्टि बाधित होनी चाहिए अब वेदांश क्या कहता है सो सुनाता हूं है ना का कहना यह है कि एक बार किसी ने देखा कि यह साफ है डर गया और फिर ख्याल हुआ कि ये साफ नहीं है पुल की माला है तो डर तो मिट गया पुल की माला तो कोई तकलीफ पहुंचाने वाली है नहीं बल्कि अच्छी चीज है फिर हुआ कि अरे ना ना ये तो धरती में एक छेद है एक दरार पड गई है बोले तो उससे तो कोई प्रयोजन नहीं है देख लिया तो अब नहीं ना माला की तरह इससे तो पहनते हैं न सांप की तरह डरते हैं निष्प्रयोजन है तो ये बाध किसका हुआ तो ये बाद असल में बौद्ध प्रत्यय का हुआ बोला असल में बाध नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कि रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ अगर तुम रस्सी को समझ जाते तो न तो उसमें फिर भयजनक सर्प का अभ्यास होता न प्रीतिजनक माला का अभ्यास होता और न उपेक्षा जनक छिद्र का अध्यास होता बोला न तो संसार के दृश्य में भय भयजनक है ये भय का बाप नहीं है भय जनक माने भय का बाप ये भय का बाप नहीं है दुनिया को हम देखें और हमारे हृदय में भीतत्व की प्रतिक्रिया हो गए वो दोनों हम नहीं है परंतु यदि ये ज्ञात हो गए प्रीति जनकत्व भी नहीं है रस्सी का ज्ञान होने पर प्रीति प्रीतिजनकत्व भी नहीं है भय जनकत्व भी नहीं है उपेक्षा जनकत्व भी नहीं है लेकिन रस्सी का ज्ञान न होए, तो भय जनक की जगह प्रीति जनक आ गया प्रीति जनक की जगह जनक आ गया वो किसी न किसी का बाप आता रहेगा तो वेदांतियों का कहना है कि अधिष्ठान का ज्ञान होने पर जो अध्यक्ष का बाघ होता है वो तो वास्तविक होता है और अधिष्ठान का ज्ञान हुए बिना जो अध्यात्म का वाद होता है वो बिल्कुल झूठा होता है अच्छा अब आपको तो उपाधि से आत्मा का जो विवेक है उसके बारे में आ, सुनाते हैं तो देखो ये मालूम तो पड़ता ही है बुद्धि में चैतन्य की अभिव्यक्ति मालूम पड़ती है वृत्ति में आनंद की अभिव्यक्ति मालूम पड़ती है विषय में स्पुरण मालूम पड़ता है तो इसी से हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि देखो जरा अपनी ओर देखने के लिए दुनिया की ओर से मन थोड़ा हटना चाहिए आप पक्का समझो परमात्मा अगर हमारे इस शरीर के सारे तीन हाथ के भीतर नहीं है तो कहीं नहीं है जैसे आकाश अगर हमारे साढ़े तीन हाथ में आकाश नहीं है अगर आप यहां आकाश को नहीं पहचानते तो कहीं नहीं पहचानोगे जैसे अपने चलती हुई सांस को अगर आप हवा नहीं समझते हो है ना तो आप हवा को तो पहचानते ही नहीं हो इसी प्रकार इस शारीरक परमात्मा को यदि आप नहीं पहचानते हो इस शरीर में रहने वाले तो परमात्मा की पहचान हो नहीं सकती तो जैसे आकाश अनविन्न होता है देखो नाक के छेद में अवकाश है कि नहीं है ना तो ये घ्राणाकाश हुआ नासिकाकाश बोलो अच्छा कान के छेद में आकाश है कि नहीं तो ये करणाकाश हुआ अच्छा मुंह में अवकाश है कि नहीं तो वो मुखाकाश हुआ अच्छा सांस आती जाती है तो गला काश भी है क्योंकि तो उसमें से पानी जाता है हृदया काश भी है काश भी है न और काश भी है बाहर तो भी तो अवकाश है ना तो ये सब के सब अवकाश एक, हाँ। एक है कि अनेक है अवकाशत्व न है ना अवकाश कल्पना हेतुत्व न आकाश एक है कोई आकाश को शब्द गुणक मानते हैं और कोई अवकाशात्मक मानते हैं वो दो मत हैं आकाश के संबंध में ये जैसे पंचभूतों का विवेक वैज्ञानिक लोग करते हैं ना उसको भी हम जानते हैं बोला आकाश भूत है कि नहीं एक जैसे वो जल को भूत नहीं मानते तो भाप है अरे लेबोरेटरी में दो गैस मिलाते हैं और भाप बन जाती है और पानी बरसने लगता है बोले क्या जल तत्व है कहीं तत्व तो वो होता है जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता और जिसको मिटाया भी नहीं जा सकता और जल को तो बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं तो जल तत्व नहीं है तो अच्छा अब कौ तो हम इसका खंडन आपको सुना देखिन हम वेराम सुना रहे हैं इसलिए तात्विक चर्चा आपको सुनाना चाहते हैं हमारे मन राम जो है ना मनी उनको बाहर की जितनी चीजें मालूम पड़ती हैं वो बिना मददगार के नहीं मालूम पड़ते हैं देखो हम बिल्कुल दर्शन शास्त्र का सिद्धांत आपको बोलचाल की भाषा में सुना रहे हैं हो मन को बिना इंद्रियों की सहायता के कोई ज्ञान नहीं होता ये मनी बिना किसी मददगार के दुनिया की बात को नहीं जानते हैं और समझो कि जो लोग किसी मददगार से माने खुद तो अपनी आंख से नहीं देखते दूसरों से सुन सुन को ही के ही चीजों को मानते हैं वो लोग बहुत अंधकार में रहते हैं ये तो आपको मालूम ही है जो लोग दूसरों से सुन सुन के बात मानते हैं खुद नहीं देखते हैं वो बहुत अंधकार में रहते हैं तो ये हमारा जो मन है ये इंद्रियों की बताई हुई चीजों के बारे में ही जानता है जो चीज इंद्रियों से नहीं बताई जाती और उसको मन जान नहीं सकता इसमें सारा संस्कार ही पौरुषे है पौरुषे है माने पुरुष प्रयत्न जन्य है है ना नाक ने कहा ये चमेली है और ये गुलाब है गंध सुख के तो मान लिया इत्र दोनों इत्र एक तरीके आए दोनों इत्र एक तरीके आए नाक पर लगते ही आ, मन को उसने कहा यह चमेली है ये गुलाब है नाक के सहारे से जानते अच्छा जीव के सहारे से जो ज्ञान होता है ये खट्टा है ये मीठा है बोला अच्छा तो कान के सहारे आप आवाज आपके मन के पास पहुंचती है त्वचा के सहारे स्पर्श पहुंचता है आंख के सहारे रूप पहुंचता है और जीव के सहारे स्वाद पहुंचता है और नाक के सहारे गंध पहुंचता है तो आपके ज्ञान के प्रकार पांच हैं बोला इंद्रिया आपकी पांच है आपको ये मालूम ही होगा कि अभी विज्ञान के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है कि वो वस्तु के स्वाद को बता सके आपने पिछले दिनों सुना है कि एक विद्यार्थी को ये जो सबसे बड़ा जहर होता है ना उसका हाँ हाँ उसमें क्या स्वाद है इसका पता लगाना था तो वो बेचारा कागज सामने रख के है न खोजी था वो विज्ञान के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी कि उस विष में गंध उस स्वाद है कि नहीं है क्या स्वाद है तो वो जीप पर विष डाल के और कलम से लिखता गया लिखता गया लिखता गया है और अंत में मर गया तो कलम हाथ से छूट गई एक स्वाद का पता एक जहर के स्वाद का पता लगाने के लिए उस विज्ञान के विद्यार्थी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी क्यों जी किसी मशीन से आप स्वाद क्यों नहीं बता सकते